अग्निज्वाला मनोज पांडे बारह में गुरुओं का भी रुकारस्त, का गुरु हूँ गुकारस्त अंधकार रुकारस्तरो अंधकार विनाश इत्यादि गुरु रिधिये गोकार अर्थात अंधकार और रुकार अर्थात संधकार को मिटाने वाला प्रकाश इस प्रकार जो शिष्य में पाए जाने वाले अंधकार का विनाश करके उसे ज्ञान रूपी प्रकाश देता है वही गुरु कहा जाता है गायत्री को सनातन धर्म में गुरु मंत्र कहा गया है आज भी देश भर में इसका प्रचार है और प्रायः सभी प्रांतों के पंडित धारण कराते समय शीर्षक को इस मंत्र का उपदेश देते हैं। उनका ये कार्य केवल एक रूढ़ी पूजा के ढंग पर होता है क्योंकि अधिकांश में न तो वे स्वयं गायत्री की उपासना और साधना करने वाले होते है और शीर्षकों उसकी विधिवत शिक्षा देकर उससे साधन मार्ग में अग्रसर कराने का प्रयत्न न करते हैं यही कारण है कि बहुत समय से लोग गुरु मंत्र का महत्व और उससे लाभ उठाने की विधि को भूल गए हैं अगर गुरु सच्चे और गयानी हों तो वे इस मंत्र की शिक्षा देकर अपने अनुयायियों का अपारहित कर सकते हैं। इस विषय में गुरु का महत्व बतलाते हुए अहमदाबाद के प्रज्ञान मंदिर के संचालक महात्मा सदाशिव के निम्न विचार पाठकों को विशेष उपयोगी प्रतीत होंगे गुरु तीन प्रकार के होते हैं क्रिया शक्ति प्रधान स्थूल देहधारी लौकिक गुरु इच्छा शक्ति प्रधान सूक्ष्म देहधारी सिद्ध गुरु और ज्ञान शक्ति प्रधान कारण देहधारी ज्ञानी गुरु कितने ही गुरु ऐसे भी हैं जो वंश परंपरा से मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं पर उन्होंने स्वयं साधन द्वारा उसे शक्ति संपन्न नहीं किया वे है लोग शक्तिहीन मंत्र का प्रयोग करते रहते हैं जिससे उसका कोई प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता ऐसे गुरुओं को सूक्ष्म देहधारी गुरुओं की सहायता नहीं मिलती जिससे अपना अथवा अन्य लोगों का विशेष उपकार नहीं कर सकते साधारण रीति से गुरु शब्द का अर्थ भारी होता है उसका विपरीत जब लघु अर्थात हल्का होता है इस दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं एक दूसरे के मुकाबले में भारी हल्की सिद्ध होंगी पर इनमें से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वह सदैव और प्रत्येक परिस्थिति में गुरु उपाधेय अथवा वंदनीय ही है अथवा कोई व्यक्ति या वस्तु सदैव प्रत्येक दशा में लगोही है इस हिसाब से कोई भी एक व्यक्ति वह चाहे जितना भी विद्वान गयन अथवा बुद्धिमान क्यों न हो तो भी समस्त जगत का गुरु नहीं बन सकता इसी प्रकार यदि खास वंश में कोई विशिष्ट पुरुष हो गया हो और बहुत से व्यक्तियों को सतमार्ग दिखलाकर गुरु की वंदनीय पद भी प्राप्त कर गया हो तो उसके आगे वाले शिष्य अथवा पुत्र पौत्र आदि भी वंश परम्परा के आधार आरोप गुरु होने का दावा नहीं कर सकते जब से हमारे देश में पुत्र परंपरा अथवा शिष्य परंपरा से लोग गुरु बनने का दावा करने लगे तभी से उनका आदर मान घटने लग गया और धीरे धीरे नष्ट प्राय हो गया इसके फल से समाज में वास्तविक ज्ञान और ज्ञानी गुण और गुणी का अभाव होकर भयंकर अंधाधी का साम्राज्य फैल गया अगर प्राइमरी स्कूल का कोई शिक्षक अपने शिष्यों से ये दावा करे कि केवल मैं ही गुरु हूँ और तुम लोग मेरे सिवाय और किसी को गुरु मत बनाना तो इसका परिणाम ये होगा कि उसके शिष्य दो चार दर्जा पढ़ कर ही रह जाएंगे उनमें से कोई भी ऐमान हो सकेगा इसलिए जो हमको विद्या बुद्धि प्राप्त करने में जितने अंश तक सहायता दे सके उसे उतने अंशों में गुरु मानना चाहिए ए मा की डिग्री प्राप्त करने तक जितने शिक्षकों और आचार्यों के पास पढ़ा जाए उन सब को ही गुरु के समान मानना चाहिए जिस प्रकार हमारे माता पिता एक ही होते हैं और वे ही इस बात का दावा कर सकते हैं वैसा नियम गुरु के संबंध में काम नहीं दे सकता है अगर किसी को संयोग या भाग्य से कोई जगत का ज्ञानी गुरु मिल जाए तो उसकी बात दूसरी है पर जब तक ऐसा अलौकिक गुरु नहीं मिलता तब तक शिष्य को गुरु बदलने का अधिकार भी होता है शास्त्रों में लिखा है अमोदार्थ हो पुष्पात पुष्पाद तरंग तथा शुरू हो अर्थात जिस प्रकार भोला आमोद अर्थात सुगंधी और मधु के लिए एक फूल से दूसरे तीसरे फूल में जाता है उसी प्रकार जब तक शिष्य की जिज्ञासा तृप्त न हो तब तक दूसरा तीसरा गुरु कर सकता है अगर एक ही गुरु से सब प्रकार के ज्ञान की, की तृप्ति हो जाए तो फिर गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं रहती पर ऐसे उच्च अधिकारी और अलौकिक गुरु कभी भी शिष्य को ढूंढने नहीं जाते शिष्य ही आकर्षित होकर उनके पास आते हैं, तब भी वे तत्काल शिष्य को स्वीकार नहीं कर लेते वरन उनकी जांच करके ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद वे शिष्य के शरीर में शक्ति पात करते हैं जिससे शिष्य में पहले से पाई जाने वाली वासनाएँ दूर होने लगती हैं और वे क्रमशः गुरु की इच्छा और आदेश के अनुसार व्यवहार करने लगता है ये कार्य प्राय ऐसे ढंग से होता कि शिष्य को खबर भी नहीं पड़ती वे अपने हाँ को स्वतंत्र स्वाधीन समझता रहता है पर मंत्र उस पर निरंतर प्रभाव डालकर उसे बदलता जाता है शिष्य की जितनी इच्छाएं और प्रवृत्तियाँ गुरु के विपरीत होती हैं, वे तरह तरह के उपायों से दूर हो जाती हैं और अंत में वे पूर्णतः गुरु की आज्ञाधी उनका अनुवर्ती हो जाता है इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अगर प्रयत्न न करे तो कभी कभी बाघ के मुंह में से भी छुटकारा पा जाता है पर अलौकिक शक्ति संपन्न गुरु जिसको एक बार पकड़ लेते हैं अर्थात स्वीकार करके शरण में ले लेते हैं वे शिष्य हजार प्रयत्न न करने पर भी उनसे छूट अलग नहीं हो सकते अर्थात वे गुरु की कल्याणकारी इच्छा के विपरीत अकल्याणकारी मार्ग पर नहीं चल सकते इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु तरह तरह विचित्र उपाय भी करते हैं इसलिए साधारण मनुष्यों के उचित है कि यदि गुरु का कोई व्यवहार उनकी समझ में न आव्यवलता जान पड़े तो वे तुरंत ही उनके विषय में भली बुरी कल्पना न कर बैठे जीव तत्व ईश्वर तत्व भाग्य तत्व की अपेक्षा भी गुरु और गुरु तत्व अधिक गहन, गंभीर है हिंदू शास्त्रों के अनुसार मंत्र की महिमा बहुत अधिक है और हमारे पूर्वजी प्राचीन काल से इसका प्रयोग करके आत्म कल्याण और परमार्थ करते रहे हैं। अब भी करोड़ों व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जपते रहते हैं परंतु मंत्र रहस्य और मंत्र विज्ञान से ठीक ठीक परिचित न होने ऐसी यथोचित फल प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए वे बार बार मंत्र को बदलते हैं, गुरु को बदलते हैं, और अंत में निराश होकर मंत्र को त्याग देते हैं और साथ साथ मंत्र शास्त्र तथा मंत्र वे गुरुओं की मूर्खता पूर्ण निंदा और चर्चा करने में लग जाते हैं ये सब इसी कारण होता है कि वे अपने उपयुक्त गुरु प्राप्त करने में सफल नहीं होते अगर वे सच्चे गुरु द्वारा मंत्र के जप व साधन का ठीक मार्ग जान सकें, तो वे भी प्राचीन काल के धर्मात्मा लोगों के समान संसार में सुखपूर्वक रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के वैदिक काल के ऋषि मुनि अधिकांश में गृह ही थे और लौकिक कार्यो में लगे रहते थे तो भी वे सत्यन और शिवम में संलग्न रहकर सुंदर जीवन बनाने का मार्ग बदला गए हैं अगर आप भी हमारे गुरुओं और शिष्यों द्वारा उस वेद विज्ञान समित विधि विधान और अनुशासन को श्रोधार करते हुए जीवन निर्माण किया जाए तो इस माया में संसार और भौतिक पदार्थों का यथावत भोग करते हुए आनंद कल्याणकारी जीवन को प्राप्त किया जा सकता है सविता देव है वो श्रेष्ठ माए कर्मा ने प्राप्त है तो प्रार्थना उपासना उसके सानिध्य के साथ विद्वानों के सहयोग से ये संभव होगा मनन करने ऐसी जो करे उसे मंत्र कहते हैं मंत्र विद्या का विस्तार है उसमें अनेक अनेक शब्द गुच्छक है अनेक शब्दों में मंत्रों का विस्तार हुआ है उनके जब तथा सिद्धि प्रक्यास भी है कर्म भी किंतु उन शब्द के मूल में एक ही ध्वनि आती है वह ओंकार नाद ब्रह्म की धुरी है शब्द ब्रह्म यदि मंत्र विज्ञान की पृष्ठभूमि बनाता है तो नाद ब्रह्म की साधना नादियों का आधार बनती है ओंकार के विराट ब्रह्मांड में ग्यूजन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है यदि ये कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी नाद्या शब्द ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति वाप्रकाश आदि शक्तियों का आविर्भाव उसके बाद होता चला गया इस प्रकार सृष्टि का मूल इस निकल ब्रह्मांड में सन व्याप्त ब्राह्मी चेतना की धुरी यदि कोई है तो वे शब्द का नाधि है परम पूज्य गुरुदेव ने इस अनुठे किंतु जटिल विषय पर जिस सरलता से प्रतिपादन प्रस्तुत किया है दे ऐसी पढ़कर आश्चर्य चकित होकर रह जाना पड़ता है समस्त योगाभ्यासों का मूल ही यहाँ तक कि परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग का द्वार ही शब्द ब्रम नाद ब्रह्म है इसे समझ कर उसे कैसे आत्मसात किया जाए कैसे अपने अंदर छिपे पड़े प्रसुप्त के जीरे को जगाया जाए ये सारा मार्ग दर्शन के इस खंड में है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की विधा भारतीय अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण धारा है जहाँ शब्द ब्रह्म में मंत्र जप नमोच्चरण प्रार्थना सामूहिक साधना आदि की महत्ता है वहाँ नाद ब्रह्म में नादयोग एवं संगीत की ये तो मोटा वर्गीकरण हुआ इस खंड में शब्द ब्रह्म के साधना व नाद ब्रह्म के साधना के जटिल पक्षों को खोला गया है एवं जन जन के लिए उसे सुगम बनाने का प्रयास किया गया है पुराणों में एक का आती है देवर्षि नारद ने एक बार लंबे समय तक ये जानने के लिए प्रव्रत जाति की सृष्टि में आध्यात्मिक विकास की गति किस तरह चल रही है वे जहाँ भी गए प्रायः प्रत्येक स्थान में लोगों ने एक ही शिकायत की भगवान परमात्मा की प्राप्ति अति कठिन है कोई सरल उपाय बताइए जिससे उसे प्राप्त करने उसकी अनुभूति में अधिक कष्ट साध्यीक्षा का सामना न करना पड़ता हो नारद ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान से पूछ कर देने का आश्वासन दिया और स्वर्ग के लिए चल पड़े आपको ढूंढने में तब साधना की प्रणालिया बहुत कष्ट साध्य है भगवान नारद ने वहां पहुंचकर विष्णु से प्रश्न किया ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे भक्तगण सहज ही में आपकी अनुभूति कर लिया करें करे नैकुंठ योग्य न हृदय नवा मत भक्ता यत्र गायन्ति तथा तेषा नारद नारद सन ता नारद नैकुंठ ना में रहता हूं और न नोगियों के हृदय में मैं तो वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त जन कीर्तन करते हैं अर्थात संगीत में भजनों के द्वारा ईश्वर को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है इन पंक्तियों को पढ़ने से संगीत की महत्ता और भारतीय इतिहास का वे सम्मादा जाता है जब यहाँ गांव-गांव प्रेरक मनोरंजन के रूप में संगीत का प्रयोग बहुलता से होता था संगीत में केवल गाना या बजाना ही सम्मिलित नहीं था नृत्य भी ऐसी कलाकार कीर्तन लोक गायन और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक पर्व त्योहार एवं उत्सवों पर अन्य कार्यक्रमों के साथ संगीत अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता था उससे व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में शांति और प्रसन्नता उल्लास और क्रियाशीलता का अभाव नहीं होने पाता था अक्षर परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति के लिए वस्तु संगीत साधना ऐसी बढ़कर अन्य कोई अच्छा माध्यम नहीं यही कारण रहा है की यहाँ की उपासना पद्धति से लेकर कर्मकांड तक में सर्वत्र स्वर संयोजन अनिवार्य रहा है मंत्र भी वस्तुतः छंद ही है वेदों की प्रत्येक ऋचा का कोई ऋषि कोई देवता तो होता ही है उसका कोई न कोई छंद जैसे रियुष्टुप अनुष्टुप गायत्री आदि भी होते हैं इसका अर्थ ही होता है कि उस मंत्र के उच्चारण के ताल लय और भी निर्धारित हैं। अमुक फ्रीक्वेंसी पर बजाने से ही अमुक स्टेशन बोलेगा उसी तरह अमुक गति लय और ताल के उच्चारण से ही मंत्र सिद्धि होगी ये उसका विज्ञान है को लाहल और समस्याओं से घनीभूत संसार में यदि परमात्मा का कोई उत्तम वरदान मनुष्य को मिला है तो वह संगीत ही है संगीत से पीड़ित हृदय को शांति और संतोष मिलता है संगीत से मनुष्य की सर्जन शक्ति का विकास और आत्मिक प्रफुल्लता मिलती है जन्म से लेकर मृत्यु तक शादी विवाहोत्सव से लेकर धार्मिक समारोह तक के लिए उपयुक्त संगीत निधि देकर परमात्मा ने मनुष्य की पीड़ा को कम किया मानवीय गुणों ऐसी प्रेम मौर प्रसन्नता को बढ़ाया शास्त्र कहते हैं साधना द्वारा योगी अपने को तलीन करते हैं और एकाग्री हुई मन हर शक्ति को विद्या अध्ययन ऐसी लेकर किसी भी व्यवसाय में लगाकर कर चमत्कारिक सफलता प्राप्त की जा सकती हैं इसलिए वे मानना पड़ेगा कि संगीत दो वर्ष के बच्चे से लेकर विद्यार्थी व्यवसायी किसान मजदूर स्त्री पुरुष सबको उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी है उससे मनुष्य की क्रिया शक्ति बढ़ती और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है ये बात ऋषि मनीषियों ने बहुत पहले अनुभव की थी और कहा था अब इस वरती वो मनीषी राजान से भुवन ऋग्वेद छह पचासी तीन अर्थात अनेक मनीषी विश्व के महाराजाधिराज भगवान की ओर संगीत स्वर लगाते हैं और उसी के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं एक अन्य मंत्र में बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म योग मनुष्य के लिए कठिन है भक्ति भावनाओं से हृदय में उत्पन्न हुई अखिल करुणा ही वे सर्व सरल मार्ग है जिससे मनुष्य बहुत शीघ्र परमात्मा की अनुभूति कर सकता है और उस प्रयोजन में भक्ति भावनाओं के विकास में संगीत का योगदान असाधारण है स्वर तुम वासु ते नरो वसो नर उपि नृदाती तुम अपने आत्मिक उत्थान की इच्छा से मेरे पास आए हो मैं तुम्हें ईश्वर का उपदेश करता हूँ तुम उसे प्राप्त करने के लिए संगीत के साथ उसे पुकारोगे तो वह तुम्हारे हृदय गुहा में प्रकट होकर अपना प्यार प्रदान करेगा पौराणिक उपाख्यान है कि ब्रह्मा जी के हृदय में उल्लास जागृत हुआ तो वे गाने लगे उसी अवस्था में उनके मुख से गायत्री गायत्रि प्रादुर्भूत हुआ गायत्री ब्राह्मणम निरुक्त सात बारह गान करते समय ब्रह्मा जी के मुख से निकलने के कारण गायत्री नाम पड़ा संगीत के अदृश्य प्रभाव को खोजते हुए भारतीय योगियों को वे सिद्धियाँ और अध्यात्म का विशाल क्षेत्र उपलब्ध हुआ जिसे वर्णन करने के लिए एक पृथक वेद की रचना करनी पड़ी साम में भगवान की संगीत शक्ति के ऐसे रहस्य प्रतिपादित और पिरो हुए है जिनका अवगाहन कर मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तियों को कितनी ही तुच्छ भगवान से मिला सकता है अब इस संबंध में पाश्चात्य विद्वानों की मान्यताए भी भारतीय दर्शन की पुष्टि करने लगी हैं विदेशों में विज्ञान की तरह ही एक शाखा विधिवत संगीत का अनुसंधान कर रही है और अब तक जो निष्कर्ष निकले है वह मनुष्य को इस बात की प्रबल प्रेरणा देते हैं कि यदि मानवीय गुणों और आत्मिक आनंद को जीवित रखना है तो मनुष्य अपने आप को संगीत से जुड़े रहे संगीत की तुलना प्रेम से की गई है दोनों ही समान उत्पादक शक्तियाँ हैं। इन दोनों का ही प्रकृति जड़ तत्व और जीवन चेतन तत्व दोनों पर ही चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है संगीत आत्मा की उन्नति का सबसे अच्छा उपाय है इसलिए हमेशा वाद्य यंत्र के साथ गाना चाहिए ये पाइथा की मान्यता थी पर डॉक्टर मैं कफेड़िन ने वाद्य अपेक्षा गायन को ज्यादा लाभकारी बताया है मानसिक प्रसन्नता की दृष्टि से पाइथागोरस की बात अधिक सही लगती है मै ने लगता है केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऐसा लिखा है इससे भी आगे की कक्षा आत्मिक है उस संबंध में कवि व रविन्द्र टैगोर का कथन उल्लेखनीय है श्रीमान टैगोर के शब्दों में स्वर्गीय सौंदर्य का कोई साकार रूप और सजीव प्रदर्शन है तो उसे संगीत ही होना चाहिए रसकिन ने संगीत को आत्मा के उठान चरित्र की दृढ़ता कला और सुरुचि के विकास का महत्वपूर्ण साधन माना है विभिन्न प्रकार की समितियाँ वस्तुता अपनी अपनी तरह की विशेष है अन्यथा संगीत में शरीर मन और आत्मा तीनों को बलवान बनाने वाले तत्व परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है इसी कारण भारतीय आचार्यों और मनीषियों ने संगीत शास्त्र पर सर्वाधिक जोर दिया सामवेद की स्वतंत्र रचना उसका प्रणाम है समस्त स्वर, ताल, लय छंद, गति, मंत्र स्वर चिकित्सा राग नृद मुद्रा भाव आदि सामवेद से ही निकले है किसी समय इस दिशा में भी भारतीयों ने योग सिद्धि प्राप्त करके ये दिखा दिया था की स्वर साधना के समक्ष संसार की कोई और दूसरी शक्ति नहीं उसके चमत्कारिक प्रयोग भी सह करो हुए हैं। अकबर की राज्यसभा में संगीत प्रतियोगिता रखी गई प्रमुख प्रतिद्वंद तानसेन और बैजू बावरा ये आयोजन आगरे के पास वन में किया गया तानसेन ने टोरी राग गाया और कहा जाता है की उसकी स्वर लहरियाँ जैसे ही वन खंड में गुंजित हुई ब्रीगो का एक झुंड वहाँ दौड़ता हुआ चला आया भाव विभोर तानसेन ने अपने गले पड़ी माला एक हरिन के गले में डाल दी इस क्रिया से संगीत प्रवाह रुक गया और तभी सबके सब सम्मोहित हरिन जंगल में भाग गए टोरी राग गाकर तानसेन ने ये सिद्ध कर दिया कि संगीत मनुष्यों के ही नहीं प्राण मात्र की आत्मिक प्यास है उसे सभी लोग पसंद करते हैं। इसके बाद बैजू बाबरा ने मृगरंजनी टोरेरा का लाभ किया तब केवल कि एक वे मृग दौर तव राज्य सभा में आ गया जिसे दान ने माला पहनाई थी इस प्रयोग से बैजू बाबरा ने ये सिद्ध कर दिया कि शब्द के सूक्ष्मतम कंपनों में कुछ ऐसी शक्ति और सम्मोहन भरा पड़ा है की कि उससे किसी भी दिशा के कितनी ही दूरस्थ किसी भी प्राणी तक अपना संदेश भेजा जा सकता है शब्द को ब्रह्म कहा गया है शब्द ब्रह्म, ब्रह्म शब्दों का उपयोग शास्त्र में अनेक स्थानों पर आया है ये उक्ति अलंकार नहीं वर्ण्य था हाँ। यदि ध्वनि मात्र को ये उपमा दी जाएगी तो उसे उपहासास्पद समझा जाएगा जिस स्वरयंत्र है वाद्य यंत्र आरोप सीधी अंगुली से आघात लगाए जाए तो आवाज भर होगी क्रमबद्ध तालबद्ध राग रागिनी निकालने हो तो उसके लिए सधे हाथ एवं प्रशिक्षित मस्तिष्क का, का भी योगदान आवश्यक है जब हासी बोले गए ये मंत्रवाद्यंत्र पर जैसे जैसे अंगुली चलाने की तरह है उतने भर से दीप अख्रागिया में घुमलहार जैसे प्रभावोत्पादक परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती भाष्य उच्चरित शब्द सामान्यतया जानकारियों के आदान प्रदान का उद्देश्य पूरा करते हैं एक व्यक्ति शब्द माध्यम से अपनी अनुभूति एवं जानकारी दूसरे तक पहुँचा सकता है इसमें भी आवश्यक नहीं कि जिससे जो कहा गया है वे हो से उसी रूप में स्वीकार कर ले कारण कि आजकल वचन छल का दौर दौरा है लोग एक दूसरे को ठगने की दृष्टि से कपट वचन बोलने की कला में प्रवीण हो चले हैं वस्तु तो सुनने वाले को फूड फूक कर कदम रखना होता है और देखना पड़ता है कि कथन में छल प्रपंच की दुर्भी संधिया तो घुसी हुई नहीं है कितना कथन संदिग्ध हो सकता है इसकी खोज करने में सुनने वाला लगता है जितना अंश गले उत्तरता है उतने पर ध्यान देकर शेष को उपेक्षा के गर्भ में फेंक देता है जब सामान्य व्यवहार तक में वाणी की ये दुर्गति हो रही हो उच्चारण को अविश्वस्त और अप्रामाणिक मानने की परंपरा चल रही हो तो उससे व्यवहारिक आदान प्रदान तक की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती फिर आध्यात्मिक प्रयोजन तो पूरे हो ही कैसे सकेंगे इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ही मंत्र आराधन में वाणी मात्र से संभव हो सकने वाले क्रियाकांडों को महत्व तो नहीं दिया गया है तो लोगा ये दिन कथा कीर्तन भजन पाठ जब आधे के माध्यम से तरह तरह के चित्र विचित्र वचन बोलते रहते हैं यदि उतने भर से धर्मचर्या के उद्देश्य पूरे हो जाया करते तो फिर सरलता की आते ही कही जाती छोटे छोटे लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर श्रम करने साधन जुटाने एवं मनोयोग लगाने की आवश्यकता पड़ती है तब कहीं आधी अधूरी सफलता का योग बनता है अध्यात्म क्षेत्र जितना उच्च स्तरीय है उतनी ही उसकी विभूतिया भी बहुमूल्य हैं। निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास भी अपेक्षा अधिक कष्टसाध्य ही होते हैं। यदि उन्हें बड़े लाभ मात्रा जमुक शब्दावली द्वारा देने भर ऐसी प्राप्त हो जाया करते तो उन्हें पाने ऐसी कोई भी वंचित न रहता पर इतना सस्ता पन है कहा महत्व की दृष्टि से हर वस्तु का मूल्य निर्धारित है अध्यात्म उपलब्धियों में शब्द शक्ति की महत्ता बताई और महिमा गायी गई है मंत्राराधन के फल स्वरूप मिलने वाले लाभों का वर्णन विस्तार पूर्वक शास्त्रों में भरा पड़ा है पर उसे शब्द चमत्कार भर नहीं मान लिया जाना चाहिए यदि उच्चारण ही सब कुछ रहा होता तो साधन ग्रंथ पढ़ने वाली ऐसी प्रेस कर्मचारी और पुस्तक विक्रेता पहले ही लाभान्वित हो लेते पाठक को उनका बचा खुचा ही शायद कुछ हाथ लगता शब्दोच्चारण में जबकि अति सरल कर्म कांड के लिए थोड़ा सा संयम लगा देने में किसी को क्या कुछ असुविधा होगी उतना तो कोई बालक नासमझ या वृद्ध नशक भी कर सकता है फिर समर्थित व्यक्ति तो उसे उत्साह पूर्वक करते और भरपूर लाभ उठाते ऐसा कहाँ होता है लाभों का महात्म्य विस्तार पढ़ते हुए भी कुछ करने के लिए कहाँ किसी का उत्साह होता है शब्द ब्रह्म शब्दों में जो ग्रहण रहस्य छिपा है वे ये है कि अध्यात्म प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को उच्च स्तरीय होना चाहिए वे इतनी परिष्कृत हो की उसकी पवित्रता प्रामाणिकता एवं क्षमता को ईश्वर के समतुल्य ठहराया जा सके इसके लिए कई लोग स्व विन्यास की बात सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि मंत्रों में उच्चारण का जो स्वर क्रम बताया गया है उसे जान लेने से काम बन जाएगा ये मान्यता भी तथ्यों की दिशा में एक छोटा कदम भर ही है इस चिंतन में इतनी सी जानकारी है कि हमारे क्रियाकृतियों को अनगढ़ नहीं सुव्यवस्थित होना चाहिए भले ही वे उच्चारण ही क्यों न हो वाणी को शिष्टाचार संतुलन सभ्यता का अंग माना जाता है जो ऐसे ही अं बंड बोलते रहते हैं व्यास व्यासभ्य कहलाते और तिरस्कार के पात्र बनते हैं ऐसी दशा में मंत्र प्रयोजनों में यदि उसके साथ जुड़े हुए व्यवस्था नियमों का पालन किए जाने का निर्देश है तो उसका पालन होना ही चाहिए इसमें सतर्कता एवं जागरूकता अपनाये जाने की बात दृष्टिगोचर होती है ये दिशा उत्साह है इससे प्रमाद आरोप अंकुश लगने और व्यवस्था अपनाने में उत्साह उत्पन्न होने का बोध होता है ये उचित भी है और आशाजनक भी मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो सही हो का ध्यान रहे स्वर लय, क्रम, विराम आदि को जाना माना जाए अनगणपन से मंत्र उच्चार की सभ्यता में प्रवेश करने का कदम है पूजा उपचार के अन्य कर्म कांडो में भी ये सतर्कता बढ़ती जानी चाहिए आलसी प्रमादियों की तरह आदि अधूरी चिन्ह पूजा करने की बेकार भोगत लेने से तो अश्रद्धा हित पकती है अन्य मनस्कता एवं उपेक्षा पूर्वक किए गए नित्य कर्म तक बेतु के बेगे होते हैं इस स्वभाव से तो आजीविका उपार्जन जैसे काम तक असफल जैसे बने रहते हैं फिर अध्यात्म मार्ग की उपलब्धियों में तो उसका परिणाम अवरोध उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ हो ही क्या सकता है उच्चारण ऐसी लेकर विधि विधान तक में सुव्यवस्था एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए किंतु तो इतने भर से ही ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे उच्चारण मंत्र बन गए और उन्हें शब्द ब्रह्म की सनज्ञा मिल गई, इसके लिए वाणी को वाक्य रूप में परिष्कृत करना होगा ये स्वर साधना नहीं वर्ण जीवन साधना के क्षेत्र में होने वाला प्रयोग है इसके लिए समूच व्यक्तित्व को मन वचन कर्म को गुण कर्म स्वभाव को चिंतन एवं चरित्र को उच्च स्तरीय बनाने के भागीरथ प्रयत्न में जुड़ना होता है मंत्रोच्चारण की विधि व्यवस्था कुछ घंटों में सीखी जा सकती है उसका परिपूर्ण अभ्यास कुछ दिनों में हो सकता है किंतु व्यक्तित्व की मूल सत्ता का स्तर ऊँचा उठाना काफी कठिन है उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है दूसरों को सुधारने में जितनी कठिनाई पड़ती है अपने को सुधारना उससे भी अधिक कष्टसाध्य और श्रम है। है जिचारण तंत्र है अन्य वाद्य की तरह उसका सही होना तो प्राथमिक आवश्यकता है मंत्र की शब्दावली शुद्ध हो भाषा की अशुद्धियां अशुद्धियाँ प्रवाह एवं स्वर ठीक हो इसके अतिरिक्त जि साधना की दृष्टि से सामान्य व्यवहार में उसके रचना प्रयोजन एवं वार्ता क्रम में साधकों जैसी रीति नीति का समावेश किया जाए अति हराम की कमाई न खाई जाए परिश्रम और न्याय के सहारे जितना कुछ कमाया जा सके उतने में ही मितव्यता पूर्वक गुजारा किया जाए चट्टौपन की बुरी आदत से लड़ा जाए और सात्विक पदार्थ को औषधि भाव ऐसी उतनी ही मात्रा में लिया जाए जितनी की पेट की आवश्यकता एवं क्षमता है इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले के लिए मदया मास जैसे अभक्ष को ग्रहण करने की तो बात ही क्या उत्तेजक मसाले और नशीले पदार्थों मिष्ठाना पकवानों तक ऐसी परहेज करने की जरूरत स्पष्ट है सातविक आहार से मनह क्षेत्र में सात्विकता बढ़ती है और उससे अनेकों दोष दुर्गुण जो अभक्ष्य खाते रहने पर छुट नहीं सकते थे अनायास ही घटते। जाते मित्य चले जाते हैं वाद व्रत पालन करने वाले के लिए अन्य इंद्रियों पर काबू रख सकना सरल हो जाता है आहार के साथ विकता का वाणी की पवित्रता पर गहरा असर पड़ता है अभक्ष्य आहार से जीव की सूक्ष्म शक्ति नष्ट होती है और उसके द्वारा उच्चरित शब्द आध्यात्मिक प्रयोजन पूरे कर सकने की क्षमता ऐसी रहित ही बने रहते हैं वाणी का दूसरा कार्य है वाद हमारे दैनिक जीवन में वार्तालाप का स्तर उच्च स्तरीय एवं आदर्श परंपराओं से युक्त होना चाहिए कतुता तिरस्कार छल असत्य का पुतु में न रहे दूसरों को भ्रम डालने कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले हिम्मत तोड़ने वाले शब्द न बोले ये नियंत्रण मात्र सतर्कता बरतने से नहीं हो सकता है उपचार में भी बार बारबुल होती रहती है वस्तुतः हमारे भीतर सदभाव का इतना गहरा पुट हो कि वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता ही न पड़े जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है यदि हमारे अंतःकरण में सद्भावनाएँ भरी होंगी दृष्टिकोण आदर्शवादी होगा तो स्वभाव वार्तालाप में उच्च स्तरीय श्रेष्ठता भरी होगी सद्भाव सम्पन्न मनुष्यों का सामान्य वार्तालाप भी शास्त्र व के स्तर का होता है उनके मुख से निकलने वाले वाक्य तो वाक्य कहलाने योग्य होते हैं इस प्रकार का वार्ता अभ्यास जो को दैवी प्रयोजनों के उपयुक्त बनाता चला जाता है उसके द्वारा जिन मंत्रों की आराधना की जाती है वे सफल ही होते चले जाते हैं मंत्र को धीमे जपा जाता है शब्दावली स्पष्ट एवं धीमी रहती है बहुत बार तो वाचक से भी अधिक महत्व मानसिक और उपांशों का होता है उनमें तो वाणी नाम मात्र को होती है किन्तु इन मौन जपो में भी मध्यमापति वाणिया काम करती रहती है ये तीनों वाणिया मनुष्य के दृष्टिकोण चरित्र एवं आकांक्षा से संबंधित रहती है यदि व्यक्तियों घटिया और दुष्ट है उसकी आकांक्षाएं निकृष्टा दृष्टिकोण विकृत एवं चरित्र भ्रष्ट है तो तीनों सूक्ष्म वाणिया निम्न स्तरीय ही बनी रहेंगी और उनका समन्वय रहने में बैखरी वाणी तक प्रभावहीन संदिग्ध एवं अप्रामाणिक बनी रहेगी उसका सांसारिक उपयोग कोई महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न न कर सकेगा फिर उसके द्वारा की गई मंत्र साधना तो सफल हो ही कैसे सकती है मंत्र जबकि सरल विधि के साथ कठिन साधना ये है कि उसके लिए जवाब समेत समस्त उपकरणों का परिशोधन करना पड़ता है जो तथ्य को समझते है वे साधनाओं के विधि विधान तक सीमित न रहकर जीवन प्रक्रिया को उच्च स्तरीय बनाने की सुविस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं उस प्रयास में जिससे जितनी सफलता मिलेगी उसके जब्त पुरुष अनुपात में सफल होते देखे जा सकेंगे शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार इसी मार्ग पर चलने से संभव होता है समूची आत्मसत्ता को परिष्कृत बनाने से वाणी की परिणत वाक शक्ति में होती है वाक्शक्ति का प्रभाव वीम है उसकी सहायता से असंभव को भी संभव किया जा सकता है शतपथ ब्राह्मण में शब्द ब्रह्म का विवेचन करते हुए कहा गया है परावाक उसका मर्मस्थल है परावाक का रहस्योद्घाटन करते हुए बताया है, पर्शी है। प्रसुप्त को जगाती है स्वर्ग मुक्ति और सिद्धि का आधार वही है देवताओं के अनुग्रह वरदान का केंद्र उसी में है इस विश्व में जो कुछ श्रेष्ठता है वह वाकी प्रतिध्वनि एवं प्रतिक्रिया ही समझी जानी चाहिए वह वाणी जब साधना सम्पन्न होकर वाक बनती है तो उसका विस्तार श्रवण क्षेत्र तक सीमित न रहकर तीनों लोगों की परिधि तक व्यापक होता है वाणी में ध्वनि है ध्वनि में अर्थ किंतु वाक्शक्ति रूपा है उसकी क्षमता का उपयोग करने पर वह सब जीता जा सकता है जो जीतने योग्य है कौन ने मंत्र अक्षरों के अर्थ की उपेक्षा होती हाँ और कहा है कि उनकी क्षमता शब्द गुण धन के आधार पर समझौती जानी चाहिए उसमें वाक् वही प्रधान रूप से काम करता है इस पर वाक का स्तवन करते हुए श्रोती कहती है देवी वजनय देवास्ता विश्व रूप वो वदंती सानु समूर्ग दोहाना धीनुर्वाग मानु सुष्ठ वीजी वाक देवी है विश्व रूपिणी है देवताओं की जननी है देवता मंत्रात्मक ही है यही विज्ञान है इसे काम हम बोलते और जानते हैं